शिवपुराण शत्रुद्र सहिता वंदे महानंदमत महेश्वर सर्विभुम महा गौरी प्रियतिक विघ्न राजभव शंकर मदिदेव जो परमानंदमय है जिनकी लीलाएँ अन हैं जो ईश्वरों के भी ईश्वर सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ सोनक जी ने कहा महाभागत सूर्य जी आप तो पुराण पुराणकर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है सूद जी बोले सौनक जी आप तो मननशील व्यक्ति हैं अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ आप अपने इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर कर श्रवण कीजिए मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सतपुरुषों की गति तथा शिव स्वरूपी है यही प्रश्न किया था उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें जो उत्तर दिया था नंदीश्वर ने कहा उन्हें यह तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पकल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ उन्नीसवा कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है उस कल्प में जब ब्रह्मा परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मरूपी महेश्वर है तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही है तब उन्हें महान हर्ष हुआ वे अपने सदबुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेतवर्ण वाले चार यशस्वी कुमार प्रकट हुए वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्न तथा परब्रह्म के स्वरूप थे उनके नाम थे सुनंद नंदन विश्वनंद और उपनंदन ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया तदनंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा तो सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की यह जा सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध बीसवा कल्प आया उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का ही धारण किया हुआ था उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए जब उन्हें ज्ञात हो गया कि ये वामदेव शिव हैं तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया तत्पश्चात उनके विरजा विवाह विशोक और विश्वभावन नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा श्रेष्ठ रचना की शक्ति प्रदान की यह वामदेव नाम का दूसरा अवतार हुआ इसके बाद इक्कीसवां कल्प आया जो पीतवासा नाम से कहा जाता था उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्र हुए जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर झलमला रहा था उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांक्री गायत्री तत्पुरुषाय विदमहे महादेवाय धीम ही का जप करके उन्हें नमस्कार किया इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए तत्पश्चात उनके पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए यह तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ तत्पश्चात स्वयंभु ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ उसका नाम शिव था जब एकार्णों की दशा में एक सहसत्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र काली पगड़ी और कालायज्ञों पर धारण किए हुए था उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुरेपन चंदन भी काले रंग का ही था उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देवदेवेश्वर अलौकिक कृपा पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्मरूप समझकर कर वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तब उनके पार्श्वभाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए चार महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सलीखे रूप वाले थे उनके नाम थे कृष्ण कृष्णशिक क्रिश्न शिख कृष्णास्य और कृष्ण कंठजिंक इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ मुनीश्वरों तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे उसी समय महान सिंहनाथ करने वाली विश्व सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप, अरूप स्थान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया तब शक्ति सहित विभु इस ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग को सन्मार्ग का उपदेश देकर चार सुंदर बालकों की कल्पना की उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी मुंडी शिखंडी और अर्शमुंड। वे योगा सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए ईशान नामक पांचवा अवतार हुआ सर्वज्ञ सनत कुमार जी इस प्रकार मैंने जगत की हित से सद्योजात आदि अवतारों का प्रागट्य संक्षेप से वर्णन किया उनका वह सारा लोग हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है महेश्वर की ईशान पुरुष घोर वामदेव और ब्रह्म ये पांच मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है पहला कहा जाता है वह साक्षात प्रकृति के भोगता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है पुनाग शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है वह सदा अनेकों प्रकार का कार्यकर्ता रहता है विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संजक स्वरूप सदा कर्ण वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है अभोर नाम वाले रूप रूप को शरीर रस रूप और मनीषीगण अभोराम बतलाते हैं शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना पायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए क्योंकि यह श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है जो मनुष्य इन सज्जो जात आदि अवतारों के प्रागत्य को बढ़ता अथवा सुनता है वह जगत में समस्त काम में भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है